अब जाकर विक्रांत को समझ में आया कि आखिर क्यों नैना उसे बिना कुछ बताए ही अचानक से गायब हो गई थी दरअसल नैना अपने किसी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि नेशनल लेवल के किसी मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ आई हुई थी अच्छा नैना तो तुमने मुझे अपने इस मिशन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि तो तुम मुझे खतरे से दूर रखना चाहती थी या फिर तुम ये समझती थी कि मैं तुम्हारा साथ देने के, के काबिल नहीं हूँ इसलिए तुमने मुझे कुछ नहीं बताया नहीं नैना तुम गलत समझ रही हो बहुत गलत विक्रांत सक्सेना इतना कमजोर नहीं है अब मैं यहाँ आ गया हूँ अब मैं तुम्हें अकेले इन लोगों से दिखाऊंगा देखना तुम ये सब सोचने के बाद विक्रांत काफी एक्साइटेड हो चुका था अब तो उसने दुश्मन का सामना करने के लिए मन ही मन प्लान बनाना भी शुरू कर दिया था अपने इसी प्लान के तहत उसने स्वाति को जंगल के भीतर रुकने के लिए कह दिया था और खुद अकेले ही इस दुश्मन से भिड़ने के लिए निकल पड़ा था इसीलिए जैसे ही वो स्वाति को बीच जंगल में छोड़कर आगे बढ़ा तुरंत ही उसने अपने डिटेक्टर की रेंज को बढ़ा दिया था उसका ये सफल रहा। क्योंकि जैसे ही उसके डिटेक्टर ने हवा में उड़ रहे एक सर्विलांस डिवाइस को कैच कर लिया क्यूँकी जंगल काफी घना था ऐसे में ये डिवाइस काफी कम हाइट पर उड़ रही थी और ये डिवाइस लगातार विक्रांत को फॉलो कर रही थी ये ऊपर लगातार चालीस मीटर की ऊंचाई को मेंटेन किए हुए उड़े जा रही थी, थी, क्योंकि डिवाइस हवा में थी, इसी इसलिए उसने एक बार के लिए पावर जैमिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रोन के पावर को ऑफ करने का सोचा पावर ऑफ होने पर यह ड्रोन तुरंत नीचे गिर जाएगा और फिर इसका खेल खत्म लेकिन अफसोस की बात यह है के उसका पावर जैमिंग डिवाइस सिर्फ 20 मीटर के रेंज तक ही काम कर सकता है इस वजह से यह ड्रोन उसकी रेंज से बाहर था इस गन ड्रोन में फेशियल रिकॉग्निशन फंक्शन था इसके साथ ही ऑटोमेटिक ट्रैकिंग फंक्शन भी था। ये अपने टारगेट को उसके फेस से पहचान कर ऑटोमेटिक लॉक कर चुका है और इस वक्त इसका टारगेट विक्रांत था ऐसे में विक्रांत जहाँ जहाँ जा रहा था यह ड्रोन भी चालीस मीटर की ऊंचाई में हुए उसके सिर के ऊपर चल रहा था ऐसे में विक्रांत के लिए उसकी ऊंचाई 40 मीटर से कम करना काफी मुश्किल हो रहा था लेकिन सब चूंकि विक्रांत ने अपने इस दुश्मन को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया था ऐसे में भला एक छोटी सी दिक्कत उसे कैसे रोक सकती थी? उसने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अदृश्य शक्ति के एक और टूल का इस्तेमाल किया एनर्जी बूस्टर और अदृश्य डिटेक्टर टूल को अपग्रेड करने के लिए विक्रांत ने अपने चार सौ खर्च कर दिए थे अब तो उसके पास प्वाइंट भी नहीं बचे थे जिससे वो पावर जेमिंग डिवाइस को अपग्रेड कर सके ऐसे में अब अगर उसे इस ड्रोन को पकड़ना है तो फिर किसी दूसरे टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए उसने अपने टूल बार को चेक किया तो एक बेहद सूटेबल डिवाइस उसे मिली चूंकि इस ड्रोन के निशाने पर इस वक्त विक्रांत ही था ऐसे में इस ड्रोन को कमांड देने के लिए सिग्नल का इस्तेमाल किया जा रहा था अब अगर इस सिग्नल को खत्म कर दिया जाए तो फिर ड्रोन को रोका जा सकता है विक्रांत ने तुरंत ही टूल चेक किया उसके पास एक सिग्नल जैमर डिवाइस भी मौजूद था जिसकी मदद से वो तकरीबन 100 मीटर की रेंज तक के किसी भी सिग्नल को ब्लॉक कर सकता था वैसे भी विक्रांत के टूलबार में ये डिवाइस पिछले काफी दिनों से पड़ा हुआ था। उसने इस डिवाइस का इस्तेमाल काफी दिनों से नहीं किया था ऐसे में ये वक्त इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सही था विक्रांत ने तुरंत टूल में से सिग्नल जैमर डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया इसके एक्टिवेट होते ही हवा में उड़ रहा ड्रोन एक जगह पर स्थिर हो गया क्योंकि उसको मिलने वाला सिग्नल ब्लॉक हो चुका था और ड्रोन को कमांड नहीं मिल पा रहा था कुछ देर तक हवा में एक ही जगह ने अपने डिटेक्टर की, की जगह का पता लगाया और फिर भागता हुआ उसके पास पहुंच गया उसने ड्रोन को अपने हाथ में उठाकर इसे बड़े ध्यान से देखना शुरू किया देखने में यह किसी नॉर्मल ड्रोन जैसा ही दिख रहा था लेकिन इसके नीचे एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था तब और उस कैमरे के नीचे एक छोटी सी नली लगी हुई थी जहां से शायद फायर करने पर गोली निकलती है विक्रांत बड़े ध्यान से इस डिवाइस को देख रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस छोटी सी डिवाइस ने एक आदमी की जान ले ली है वाकई में इंसानों की तरक्की उसी की जान के लिए खतरा है इस ड्रोन को हाथ में लिए हुए विक्रांत को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक बार के लिए उसका मन कर रहा था कि वो इसे पत्थर मारकर तोड़ डाले लेकिन इसे यूं तोड़ना समझदारी नहीं होगी दरअसल विक्रांत को अपने ब्राउजर टूल की मदद से यह पता लगा था कि इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल एक्सप्लोसिव मेटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है ऐसे में अगर इसे पत्थर से तोड़ा गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें ब्लास्ट हो उठे ऐसे में इस ड्रोन को नष्ट करने से पहले विक्रांत ने एक बार फिर से अपने अदृश्य ब्राउजर को खोलते हुए इस ड्रोन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया वाकई में विक्रांत का यह अदृश्य शक्ति वाला ब्राउजर बेहद कमाल का था उसके ब्राउजर ने विक्रांत को इस डिवाइस का ब्लूप्रिंट तक निकाल कर दे दिया और अब विक्रांत को इस टूल के बारे में एक और खास बात पता लगी खास बात यह थी कि इस डिवाइस में एक मेमोरी डिवाइस भी लगा हुआ था जिसमें कैमरे से लिए गए सारे फुटेज रिकॉर्ड होते थे इस ड्रोन से जो कुछ भी रिकार्ड होता था वो न सिर्फ इसके कंट्रोलर के पास पहुंचता था बल्कि इसमें लगे मेमोरी कार्ड में पूरी रिकॉर्डिंग की एक कॉपी भी सेव होती रहती थी विक्रांत अगर इस मेमोरी कार्ड को निकाल ले तो फिर इससे वो खुद को और स्वाति को बेकसूर साबित कर सकता है क्योंकि ड्रोन के कैमरे ने गोली चलने वाला सारा इंसिडेंट भी रिकॉर्ड हुआ होगा ड्रोन के सारे मर्डर सीन को रिकॉर्ड किया होगा इस बारे में जानने के बाद विक्रांत ने तुरंत ही इसमें लगे मेमोरी कार्ड के स्लॉट को चेक किया जो कि इस ड्रोन की बॉडी के टॉप में लगा हुआ था वो आसानी से ड्रोन के कवर को खोलकर मेमोरी कार्ड को निकाल सकता है लेकिन विक्रांत कोई भी काम बड़ी सावधानी से करता है वो अब तक इतना तो समझ ही चुका था कि इस ड्रोन का इस्तेमाल खास तरीके के मिशन को अंजाम देने के लिए किया जाता है ऐसे में हो सकता है कि अगर उसने इसके मेमोरी कार्ड के स्लॉट को छुआ तो कहीं ब्लास्ट ना हो जाए जाहिर है कि अगर ये ड्रोन टेक्निकली इतना एडवांस है तो फिर ये हो सकता है कि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया हो अगर इस ड्रोन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे कोई तो फिर ये तुरंत ही ब्लास्ट हो उठे हालांकि इतने छोटे से ड्रोन में हो सकता है कि इतना पावरफुल बॉम्ब ना लगा हो कि जिससे विक्रांत को कोई नुकसान पहुंचा सके लेकिन फिर भी अगर इस ड्रोन में छोटा सा भी बॉम्ब लगा हो और उसमें अगर ब्लास्ट होता है तो फिर इसमें लगा मेमोरी कार्ड तो खराब हो ही सकता है ऐसे में विक्रांत ने अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रखते हुए तुरंत ही अपने एक और टूल को एक्टिवेट कर दिया इस टूल का नाम था अदृश्य बॉम्ब डिफ्यूजर इस टूल की मदद से विक्रांत अपने आसपास के थोड़ी दूर तक के रेंज में मौजूद हर तरह के बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता था इसके साथ ही ये टूल आसपास मौजूद बॉम्ब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध करवा सकता है विक्रांत ने जैसे ही ये टूल एक्टिवेट किया तुरंत ही उसे ड्रोन में लगे इस बॉम्ब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई जब विक्रांत को ड्रोन में लगे बॉम्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली तो फिर वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया दरअसल इस ड्रोन में ऐसा ऑटोमेटिक बॉम्ब लगा हुआ था जो कि इस ड्रोन के आउट ऑफ कंट्रोल होने पर तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है अगर ये ड्रोन लापता हो जाता है तो भी तुरंत इसमें ब्लास्ट हो जाता है लेकिन विक्रांत के लिए अच्छी बात यह थी कि ड्रोन में लगा बॉम्ब इसके बैटरी से चलता था और जब यह ड्रोन विक्रांत के पावर जैमर डिवाइस के रेंज में आया तो इसे पावर मिलना बंद हो गया इसी वजह से ब्लास्ट नहीं हुआ अगर गलती से विक्रांत ने पावर जैमर डिवाइस को एक्टिवेट न किया होता तो फिर अब तक इस ड्रोन में ब्लास्ट हो गया होता और उसमें मौजूद सारे एविडेंस भी खत्म हो गए होते विक्रांत को अदृश्य बॉम्ब डिफ्यूजर के माध्यम से समझ में आया कि जब एक बार पावर जैमिंग डिवाइस का टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा यानी कि फिर से इस ड्रोन में पावर आनी शुरू होगी तो फिर हो सकता है की इसमें तुरंत ब्लास्ट हो उठे ओ अगर ऐसा है तो मैं इंतजार किसका कर रहा हूँ ये सोचते हुए विक्रांत ने तुरंत ही ड्रोन का मेमोरी कार्ड का स्लॉट खोल इसमें से मेमोरी कार्ड को निकाल लिया हालांकि अब भी विक्रांत को मेमोरी कार्ड निकालते वक्त थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा करते वक्त इसमें ब्लास्ट ना हो जाए